की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी फकीर का उपदेश एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया वह बड़ा होशियार फकीर था वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी, अच्छी बातें बतलाता था थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछ पूछने को पहुंचते थे वह सबको अच्छी सीख देता था गांव में एक किसान रहता था उसका नाम रामगुलाब था उसके, उसके पास बहुत सी, बहुत सी जमीन थी लेकिन फिर भी रामगुलाम राम सदा गरीब रहता था उसकी खेती कभी अच्छी, अच्छी नहीं होती थी धीरे धीरे रामगुलाम पर, पर, पर बहुत सा, सा कर्ज हो गया रोज महाजन उसे रुपए के लिए तंग करने लगा लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था रामगुलाम खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था वह सारा काम नौकरों से लेता था उसके यहाँ दो नौकर थे वे जैसा चाहते वैसा करते थे आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी वही राम गुलाम ने बेच दिया था जिस किसान ने उसकी जमीन ली थी वह बड़ा मेहनती था वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था जो काम उससे न होता वह मजदूरों से करवाता। पर रहता सदा उनके साथ वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई रामगुलाम ने जब यहाँ देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसकी चिंता बढ़ने लगी आखिर एक दिन वह भी उस फकीर के पास गया उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर ऐसी कैसे नई फकीर ने सुनकर कहा अच्छी बात है कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला गया उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का सब पता लगा लिया दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो इसी से, इसी से उसकी खूब पैदावार होती है और तुम्हारी, तुम्हारी कुछ भी नहीं राम गुलाम कुछ भी नहीं समझा तब फकीर ने फिर, फिर कहा तुम खेती, खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते तो हो तुम, तुम उनसे कहते, कहते हो, हो जाओ ऐसा करो पर खुद न उसके पास जाते हो और न काम करते हो पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत पर चलें। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत भी करता है मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो राम गुलाम ने फकीर की बात मान मानी उस दिन से आलस ऐसी त्याग कर वह अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी फकीर का उपदेश वाचक स्वर भारती परिमल